अम्ब वयं स्वरोष्या महा अहम् प्रार्थये आसेतु तु हिमाचलं सततं संस्कृत समस्कृतकार्यकर्त्रशो यहां उत्साहम् पूरयेति तादृशम् संगठना दक्षं श्रीमंतम् दिने शकामतम् महोदयं प्रार्थये मुख्याभक्त भाषणे न अस्मान् अनुग्रिणातो परमपुत्र जहा स्वामी पादाहा दक्षा अधिकारी कार्तिकेय महोदया तरोणा मित्रहा मित्रम् समस्कृतानुरागी केंद्र मंत्री अनंत कुमार हेगडे महोदया संस्कृतां संस्कृतानुरागी कन्नड़ साहित्य कहा हमपा नागराजय यमोदया आत्मिया प्रांता अध्यक्षा प्रभाकर मोदया आत्मिया हा संस्कृत बांधवा हा भगिन्यास्चा पत्रकारा बांधवास्चा. आदेशे जम्मू कश्मीर तहा कन्याकुमारी पर्यंतम्, गुर्जर देश तहा अरोना चला प्रदेश पर्यंतम्, आदेशे इदानीम सर्वत्र संस्कृत सम्मेलनानि राज्य प्रांत संस्कृता सम्मेलनानि जायमानानि संति। संस्कृतक क्षेत्रे नूतन जागरणम् भवतु इति धिया सम्स्कृत भारती, सर्वत्र कार्यरता अस्ति सम्स्कृत अस्य पुनरुजीवनं इति सम्स्कृत भारत्याह लक्षम, सम्स्कृतं भारतं पुनरुजीवयती, भारतस्य पुनरुद्जीवनार्थम्, संस्कृतपुनरुद्जीवनम्, संस्कृतस्य अपि पुनरुद्जीवनम् आवश्यकम् यताद्रशी स्थिति ही भारते आगता इति दुखकराहा विषयः संस्कृतम् सर्वान् उद्जीवयति, संस्कृतम् सर्वान् संजीवयति। Samskritam Swayam Sanjivini asti. Sanjeevini asti. Samskrite tadrasham sattvam asti. Samskritam kevalam yekabhasa na kevalam samvahaika samvahika. It is not just a vehicle, a mode of communication. No. samskritam समस्कारं जनयत उच्चारण समस्कारं जनयत यथा स्वरसम्सकारह मुखत यक्कोपि यकोपी स्वरह आगच्छेत केवलं अत्र इतिना भारते इतिना विश्वस्य सर्वभाशासु सर्व जनेशु उच्चारणे Svaráha ye ye ágantum shaknovanti Kidrshakramena samskrute prakatitah Yath Aayurriyeyoangah A-tah A-h pariyantham Aayurriyeyoangah Uccarane Yethad vihaya Anya svaráha Ágantum evan azoknuvant. Uccarane. Kantatah. K, K, G, G, N. Jihva. Kinchit úpari gacchati. Cho, cho, cho, jho, jho, N. Jihva. Ithopi kinchit agre gacchati. To, to, to, to, to, N. Jihva. तंत स्पर्शम करोति त थ द ध न जिह्वायह कार्यम नास्ति ओष्ठयोह कार्यम आरब्धम प फ ब फ म पक्षीणाम भाषा क वर्गह च वर्गह का, का का का कुहु, कुहु, कुहु, कुहू कुहू चिल्ली पीली क च túpaksi-nám-ébása, amphibians, vagyis úgyhogy élni, vagyis a vízcsarnok-nám-ébása, the, the, a továbbiakban persze a water, water, water, the, the, vízcsarnok-nám, vagyis úgyhogy élni, vagyis nám bhaiha, शिशो हो मुखम यदा उद्घाट मा इती वदती, म, पा इती वदती, तदर्थम अप्पा अम्मा, पप्पा मम्मा, माम, मम्मी, मदर, फादर, प, थ, ब, भ, म, मनुष्णाना भाषा, विकसित मनुष्यस्य भाषा, अस्माकम वेदेशु, य र ल व श अग्नि मीळे वेदा विकसित मनुष्यानां भाषा एवं संस्कृत भाषायाः रचना एव एतादृशी अस्ति वैज्ञानिकी ध्वनिशास्त्र सम्बद्ध संस्कृतं ज्ञानस्य भाषा संस्कृते National Manuscript Mission Tasya uh, Vratasya Adharena Vadanasmi Sanskrit Pancha Chatwarimshat Laksha forty five lakh nalovataidu laksha Pandulipigrantagalu Bo Vodja Patra Gantagalu Hadinalku lipigalali torsi Jagatnali in Yawdadru Vhasyelli Anyatrakutrapi Chinese Mandarin Bhotu French German Bhotu Greek-Latin-Bhotho, Vishwe-Anyabhashasu, Yevam-Pramanena, yevam Granta-Hana-Santi. Jnánam, Vidjnána-Sahitam, Agatya-Pradar-Shinim-Pashyant. Samskrita-Ujjeevani, Samskrita-Pradar-Shinim-Pashyantu. grantanam eka shlokasya Eka-Shlokasya, Science in Sanskrit. Kevalam science iti evanna artha-shastraha, yoga-shastraha. Yoga Samskrite kimasti masti iti e-pricchanti, Samskrite kimnasti? na sti Samskritam jnana-mayam. It's a knowledge treasure. Yetadrusham Samskritam. Asma-kamasti. Bharatiya-namasti. Bharatasya, Bharatatvam. The very identity, személyiség, Bharatada személyiség, sanskritam vina, Bharatam személyiség, bha, bha, a vibha, a személyiség, a személyiség, a ratam, iti Bharatam, a bha, yam, ratam, iti Bharatam. személyiség, a személyiség, a személyiség, a személyiség, a személyiség, a प्रत्यय से योजना मस्ती, तत्र उपसर्गानाम योजना बहुते, इट्स ए फॉर्मूला डिरेव्ड, प्रत्येकम नाम हा, यस्से नाम स्वीकरोतु तो कॉपी गगन हा, कॉपी आकाश हा, कॉपी प्रार्थना, कॉपी पूजा, कॉपी अभिजित, कॉपी विश्वजित, यस्से कस्या ममनाम दिनेश हा, दिनेश हा। मानो संस्कृत भारतीय ह हम कदापि ममन जीवन संस्कृतम नपर्थी तवान मोहन भागवत हा संघष्य सरकारी वाहा हा माम आहूत तवान एक अस्मिन्दने बिंगलूरे यवा आहूत तवान नोड़ापा हिंदी भाष्या देखो भाई देखो भैया संस्कृत सब लोगों का होना चाहिए सब जगह होना चाहिए इसीलिए संस्कृत भारती शुरू हुई है वो संग के प्रचारक को मांग रहे हैं किसी एक प्रचारक को दीजिए सब जगह ले जाने वाला इसलिए हमने सोचा है तुम्हें संस्कृत भारती को देंगे निन्न ना संस्कृत भारती कोड़ना न न यदि दशक कंध मोहन जी मैंने कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ी है न बोल सकता संस्कृत के जो सम्यूक अक्षर जो है न पढ़ सकता न लिख सकता अंतनान्हेर दे अगर नक्कर साह हसती इसमें निवन्न के सूचना कोट्रे नान संगत प्रचारक का नूरक नूरो नान पाल मारती ने मारतीने अदरल नानो मुल्लत अंधरे अदरल नानो ढूंढ़ क्यों डीतीने यदि मम्मा परामर्शम परामर्श आप ले रहे हैं, तो मेरा मत अलग है। मूल्यन केली मसाले अरितारा मुर्गी से पूछकर मसाला पीसते हैं क्या? और हेड्रो साहुक्तवान ये संघ के प्रचारकों के लिए अच्छी कहावत है। फिर एक बार बोलो ना न मुर्गी से पूछे है हिंदी मैंने कन्नड़ में बोलो Kooli an kielly masálasi ári tárá Kooli nannan kielly irllí lilla aur masálasi árdhe bittí drú E vatt nindd dineshkámat samskrut bharatil kelsa mát táné Ante nannan kaisyidrú Atra ágatya, shrutva shrutva mamabhášanam asti Nathu pathtva Aham mamajeevané न रठितवान राम अह रामौ रामाह रामा हे राम हे रामौ हे रामाह माम रक्षन्तु इति अहम मम जीवने कदापि प्रार्थनाम् न कृतवान केवलम श्रुतवान श्रुत्वा श्रुत्वा जनार्दन हेगडे मोहदय मामुक्तवान अहम संभाषणे बहु कष्टम अनुभवनासम यावत् पर्यन्तं चिंतनं संस्कृतेन न भवति संस्कृत शिक्षकाहा, प्राध्यापकाहा, संस्कृते बीए, एमए, शास्त्री, आचार्य, शिक्षा शास्त्री, आचार्य अन्यत्र किमापि नेट, सेट, सर्वं कृत्वा अभी संस्कृते न वक्तुम संभाषणम कर्तुम न शक्नोवंति। इमर्थम शास्त्रज्ञानमस्ते, किंतु चिंतनम चलते मुखे संस्कृ भाषायाः प्रथमं लक्षणं भाषणम् भाष्यते इति भाषा न भाष्यते मृतभाषा संस्कृते पठनं पाठनं संस्कृतार्थं विश्वविद्यालयनां न्यूनता नास्ति इदानीं 16 विश्वविद्यालयः सन्ति सप्तदशीयः विश्वविद्यालयः झारखंड राज्ये घोषितः Imachalap pradese api idam idanim Ashtadashiya ha Vishwavidyalaya ha Gorshita ha Vishwavidyalaya naam nivnatana asti Vishwavidyalaya asho samskrita Vibaga ha Nouripat tu Vishwavidyalaya ashti Bharata Bharata atvaihi hi 250-254 Universities madhye In 40 countries Samskrita masti Samskrita mpathya te Tathaphi samskrita mratabhasha Gurukulani, Parampurika Pártazsálaha, Pancha Sahasra Pártazsálaha, Gurukulani Szent. Sárdah 3, Koti Csátraha, CBSC Madeh, ICSC Madeh, State Silamas Madeh, Idani Madeh Patantha Szent. Szórakozó tárgy. Patanti. Tathapi Samskritam, Ratabhása. Kimirtam. Sambhashanam, Nasti. Samskritam Bharati. Samskritam Prathamam. Samskrita szambašana, andolana, rupeṇa, Karnataka ke Arabdhavati kariyam. Karnataka ke, śāmanya, chātraha, chātraha api bahuvachanam api nasti. Kopy, yekaha chātraha nisceyam krtavan samskrute na szambašanam nastikaló, aham szambašanam karomi. Mataradbe kádre, ditiya beko godejoteg nár matarad kágallá, ádre erne o riddlella, nán mataritne. Én káha arab dvan. Ám szamba szenekarom é. Uldavarukan nadr dalle, teligenalle, hindi alle, Englishnal matardoravonatra. Ó, bár grameiné chatra ha. Kint to arab dvan. Arab dvan. Dösa bekadre helye, nódiswámi, ná virodehigé. Ám évom asmi. Jana ha, ésa unmatta ha. Ám, अद्य अहमुनमतः स्वह भवन्ता सर्वे उन्मत्ताः परस्वह देशे सर्वत्र उन्मत्ताः प्रपरस्वह विश्वे सर्वत्र उन्मत्ताः संस्कृतो उन्मत्ताः टाटा डोकोमो अंत एको इदित् ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಟಾಟಾ भीड़ का हिस्सा मत हटकर सोचो, भीड़ का हिस्सा प्रवाह बंद दिक्की होता है इधर, आरे इति प्रवाह तो उल्टी होगा दल्ला, नदी गेदो रीसू ता होगू उदादरे जीवन ता मत सेवे बे को, होनाली तो नुक कसकट्टी सागू इति कन्नड़ कवितास्थि, नदी गेदो रीसू ता होगू उदादरे आरित्य जीवन्तिके या प्रवाहद विरुध्धा प्रवाहस्य विरुध्धम् तरणम् करोमि इति ये कहयुवा कहा तमद्रष्टवा द्वितीया हयुवा कहा तमद्रष्टवा युव युवानाम् समूहा युनाम् समूहा कर्नाटक तथा अक्षरशाहा षट्षटा मम जीवनम् संस्कृतार्थम् संस्कृतपुनरुद्ध जीवनार्थम् Samskrittam sanjivini asti. Vastavikam. Sarvakara krepena rajashrayena samskrittam. Iti vondukala itto. Sarvakara yenu enumadodilla. Yelliyatanka yavat pariyantham. Samajah naśvi karoti. Sarvakara kimabina karoti. Tadartham. Samajena samajasya punarujjivanam samskritta dvara. Iti. Juwana ma svikrita vintaha, akshara sha sata sata juvana ha, jivanasya varshat trayam am seva vrtirupe iti agata vintaha, beeshu kechna idanim gata sapta trimshat mowatye luv varsha karya martha idini, annomantha janardhan hegade sadrishaha asma kam एताद्रशा सता सताजना हा युवाना हा युवत्या हा कार्यम कृतवन्ता इता कर्नाटक ता हा एका भगिनी शुभंग एका भगिनी मनोरमा इति ताम्बूयम तमिलनाडुम प्रेषितवन्ता तत्र गत्वा चन्नई नगरे आये इति मध्य कार्यम आरब्द्वती सा सप्त वर्षानि तत्र सेवावृतिनीरूपेण पूर्ण कालिके रूपेण कार्यम क� utra graminaha, grameenah, yeka balakah. Saha utra Pradesham gatvakáryam krithaván. Yevam yuvanaha, desasya vibhinna-bhagyabhya gatavantah. Sambhashana dvára samskrita punarujjívanam. Prathamam sopánam sambhashanam tadartham. Ganta dvayam dvayamdadatu desa divasesu bhaván samskriten sambhashanam kartum shaknoti. गंटा द्वयम दशदिनानि एवं कृतवन्तः कुर्वन्तः स्मः 140000 शिविरानि चालितानि चतुर्नवति 94 लक्षं जनाः अस्माकं संभाषण शिबिरेषु आगतावन्तः किंचित्वा संभाषणं कर्तुं शक्नुवन्ते अहम् गृहं गच्छामि अहम् विद्यालयं गच्छामि अहम् प्रातः उत्तिष्ठामि Kimartam, kártropadom, karrió, kriápadom, erre ért a szervam, prasté, prathamam, aggre, ettő. A dar hindi gádi, mündgadének, vyaakaraná ide, hindi gadé beszé, bróde hilla, mündgadé beszé, matarta matarta, mama gréhe, mama pita mihin, yambat egyed vagysságit tava ga, műr beszé matarta idro, vondakshara odiilla, műr कोंकणी मातृभाषा ग्रामे तुळु वस्सी तुळु भाषा कन्नडा भाषा कर्नाटक एस महा कन्नडा भाषा भाषा त्रयम् प्रत्येकम एवरी इंडियन इज मल्टीलिंगुअल बहुभाषाविद प्रत्येकम भारतीय यत्र कुत्रापि पश्यतो स भाषा द्वयम् त्रयम् आनन्देन जानाति इति कारणेन विश्वे अत्यंतम बुद्धिमान भारतीय आईक्यो अत्यधिकम भारतीय नाम यत्र कुत्रापि यस्मिन कस्मिन अपि क्षेत्रे सा साह ऊपरि आगच्छति किमर्थम आगच्छति मल्टीलिंगुवल बहु विदा चिंतनम तस्या भवितुं भविष्यति किमर्थम बहु भाषा हा जानाति यदि संस्कृतम् जानाति साह सर्वभारतीय भाषा हा आवगच्छते नित्य प्रवासी सर्वत्र गच्छा में देशे सर्व राज्ये यहाँ ममा प्रवासा हा, हा, हा वर्षे न्यूनतुने नम सार्ध द्विशतम 250 डेज प्रवासम करों में यत्र कुत्रा पे सर्वदा सर्वत्र सर्वइसा संस्कृते है ना संभाषणम करों में हम समझ सकते हैं किंतु बोल नहीं सकते क्यों समझ सकते ह Anjane, áp sanskrit, ismeritek? Anjane, hogy? Naara ya nhrdaya laya, iti bhavan paschati. Sanskritam, Shankaranetra laya, sanskritam, danta chikitsha laya, sanskritam, mata pita sanskritam, Jay Bharata jananiya tanujaate, Jayah ekarna tka प्रति शब्दम संस्कृतम वयम कन्नडम इति वदामह संस्कृतम विना कन्नडम कुत्र अस्ति एसएल भैरप्पा उक्तवान संस्कृतम न जानाति चेत् कन्नडे एक उत्तम साहित्यकारः भवितुं न शक्नोति आधारः संस्कृतम् तमिल भाषा जना संस्कृत संबद्धा नास्ती व्यंत्राविदा अरे तमिल भाषा यम कल्याण मंडबम करुणा निदी ही जयललिता प्रति शब्दा संस्कृतम शीघ्रम शीघ्रम इति वदन्ति अरे तमिल भाषा अभी संस्कृते न सम्रद्धा तदर्थम संस्कृतम जानातिवा भवान नहीं जब भारती यहाँ भारते यत्र कुत्रापि गच्छतु अस्मकं कार्ये वयम् पश्याम सामान्य युवकाः गताः सर्वत्र एवम् स्वागतम वयम् प्राप्तवन्तः तमिलनाडु राज्ये त्रिशतं स्थानेषु संस्कृत भारती कार्यमस्ति सर्व जनपदकेन्द्रेषु अस्मकं कार्यमस्ति सहस्त्र सहस्त्र युवानाः संस्कृतं प्रति आगच्छन्त सन्ति टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मध्ये टाटा इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सायन्स मध्ये गता षड त्रिम शत वर्षेभ्यः संस्कृत भारती कार्यं चलति संस्कृतम एएस अधिकारीणामध्ये संस्कृतम सर्व अनंत कुमार हेगडे स्वयं पूर्णकालिक का कार्यकर्ता आसीत कर्नाटके अक्षरे स्वयं भूत्वा Asmakam meglátjuk, hogy a भागम a szibérek, a hágam, a gyanami, a dani, a dani, a dani, a dani, a dani, de, dani, a dani, a dani, de, अत्र हेगड़देवन कोटे सरगुरू समीपस्थ ग्रामेषु वयम संभाषण शिभेराणि कृतवन्तः सर्व प्रकारक जनानां श्रद्धा अस्ति संस्कृतस्य उज्जीवनं सर्वेषाम् हृदये अत्यन्तं समीपस्थं कार्यं किमर्थं सर्वेषाम् नामानि संस्कृते संति संस्कृतं न जानन्ति इति कारणेन नाम्नः अर्थम न जानन्ति गूढार्थम न जानन्ते प्रत्येकं नामनः अर्थः यथा राम रामा न केवल अयोध्याय रामनन नोडी रामा रामाप्पा रामन्ना रामलिंगा रामलिंग रामेश्वर रामप्रसाद रामभाऊ रामबाई रामसिंह कुका संपूर्ण देशे सर्वत्र राम सर्वम राममयम् Kintú Rama, návun Ayodhya Ráma nan nôdh Ayodhya itt. Ayodhye Ráma niggye, Dasharata Kaushal lhe, Yáke Ráma anthe sriri tíru? Rám, anno dhátu vindindind ráma vandit. Rám, magu alutthade, Táyi Rami suttalhe. Raman te, Yasmin, Yogi no, Saharámaha, Yogi galannu, Rami suttalhe, Namma maga. Anta dhasarata koszolja arréte, évtucguda, yavdetai tande, tam maga, ilyen lernúr ami szubbanágalé, antyocnen mar tartarólló. Adat koskára Rama, Krishna, kirsch dhatóvni inda kirsch, kirsch kanardelnáv, karsh, kirschenne, akirschenne, kirscheti, kirsch dhatóvni inda bandide, he who attracts, szávéraró évszegelinda, Tanna vácchna a harmadindai, a ಆಕರ್ಷಣೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಜಗತ್ತಿನ harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik bhagavad harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik harmadik भगवत गीते नम मने लीदे अन्नोरेल्रो दैवित कैयति सर्वे समस्तानि ए भगवत गीता अष्टी इति जनाह सर्वे वदन्तसंति श्लोका भगवत गीते श्लोका पंचश्लोकान अहम् पठन अष्मि अष्मि भविष्यामे न वोत्ता इदि ने अहितु श्लोका वोत्ता इदि ने कनिष्ठा Aadru nem gartha agella. Aadru nem gartha agella. Yá ké, andraé, náom számskrutva na angka koskra vodidive, adraé trilkóla koskra Tadartham számskrutabharati cinteye té, szerve számskrutam vadeyo yeha, vak SHAKNOTI, shaknohti, samvashanam SHAKNOTI, tum shaknohti, prasya shabdavandaa Aham vidyalaayam gacchami, deva laayam gacchami, aalaayam gacchami, yastaa aalaayavan hurogti shabdasi kallah. Ii mantapakke yenantar sanskutto dalle, ii diipakke yenantar, ii yelliri ke yenantar, switchi ke yenantar, hurokak shurmatane, aava ko vodbe ko vanno we have created the demand demand supply chain higa demand create maadidvi maataadovaran tayar maadidvi avaru nanu odbeku anta avaru kelak shuru anche moolaka sanskruta patralaya sanskruta yojanamaya marabdavantaha kannadam tamil telugu malayalam gujarati marathi bangali assamiya odia english Egységes a beszámos, vagyam paprál vagy a sanskrtájózana maradva van, ta ha lakshá lakshá jön a patantás szinti, vagyam krta van ta ha. E patantás szinti tevadinti, e artha, gite sorpa innu mokhi kovagi nmag demand create maridve, a mag gita a kendram Sarala sarlás sanskrtát dwara gita, gita dwara sarala sanskrtam, vagyam maradva Itulon az संस्कृत hanem ahaitelt a buméri ün, ливоgyen vagtatá 하�ran is csak ezeke ki, denné amikor lzeugt innonalしょう amit 한rat, akit az szangk屉, akit egyik askanart나�hat ride része, val Ótegőt kégyi szklamed écrit sobre Seattle mir én faradých. ух व्ययम् निर्मितवंता ह। पुस्तकानि, कथा पुस्तकानि, संस्कृतव पुस्तकानि, अन्य भाषा सुभवंतिस्मा, अन्य भाषा पुस्तकानि, संस्कृते व्ययमानि तवेशल भैरप्पा मोदेश्या दाटु उलंगनम् इति व्ययम् कृतवंता ह। पर्वा पर्वरूपेण आगतम्, येवम् धर्मश्री पर्वा येशल भैरप्पा पुस्तकानि, नरेंद्र को खांडेकर कर पुस्तकानी मराठी तहा व्यामानी तबंता आंगलबाजा जेम्स हेडली चेस व्याम संस्कृते आनी तबंता संस्कृते वाचनाभिरुचि ही आगता पर ठीक न मिलन्ती सरल संस्कृत पुस्तकानी व्याम करतबंता पुस्तकानि न मिलन्ति वयम विश्वसंस्कृत पुस्तक मेलां कृतवन्तः हा, जनाः आगताः 3 कोटी रुप्यकाणां पुस्तकानि विक्रीतानि वयम कृतवन्तः बांदवाः अहम् इति न वयम मिलित्वा किं कर्तुं न शक्नुमः तेलुगु भाषायामे एकः सुक्ति अस्ति 1 2 Vándó, érdeko, mooró, bili-bili ágíddra, aszte, vokak kutiné, kalipi, csúdó, a dí nutta, írvaí mooró, vándán dránnó, tralési, nooró, a dő Sammelanam, tadartha Samskrita karyam, yekép kurvántas santi, Atra, tattra nagare, gramé, vidyalaye, kutra chitaeyei t mindje, binnna binnna aiye yam mindje karyam kurvántas santi, bidi bidi aagi yar kelsa marta idare, tadrishak raha, sarve yekattra mileyo, Militva namo nuripat mūrjana idivi, naan vabbha, na vibro, na mūrjana Allah, namo nurajana, sabarjana idivi. आभावने नमक बर्बे को। ताद्रशा साधका हा स्वस्वचेत्रे साधका हा तांतपश्यो भवेयो वैमसर्वे मिलितवा संस्कृतम् सर्वे शाम संस्कृतम् सर्वत्रा किम् कर्तुम् नशक, किम कर नशक्तिमर्थम् कर्तुम् नशक्तिमहा सर्वे व्यह प्रेरणा दानार्थम् उत्साहदानार्थम् दृष्टि adikam karyam kuriyat, sarvattr karyam nayeth, aham yatra smi, nagare ekatra smi, annya vasati shukaryam nayami, ekasmi nagare smi, taluku pariyantam nayami, jilla keendra smi, graame smi, graamam parita annya graame bhya nayami, sarvattr samskritam, sarvesham samskritam, samskritam sanjivani Samskritam samprapya, Samskritam sarvatra nayamaha, Samajyasya ujjivanártam, Rashtrasya punar Bharatasya punar nirmánártam, samskritam. samskritam, Samskritabharatam, Samartabharatam, Dadrushabharatasya nirmánártam, Vyamsarve katibadda bavema. Iti, Daitva jagaranártam, Daitva bodártam, Daitva Báva jágaran artham, sanskrita sanjivini, pranta sammelanae, vyam sarve smaha, sarve bhya, vyam bhutva, pratekshnam, aham kim kim prab tum Chintayantu, vyam sarve bhagam grani maha, sanskritam, sarvatra nayamaha maha, avagaccha maha, naya पंचन मेशा विलंबम कृतवानस्मि क्षमाम् याचे वयम् सर्वे मिलितवा संस्कृतम् अग्रे अग्रे नयामहा संस्कृतम् अस्मान् अग्रे अग्रे नयति वहेतो वदतु संस्कृतम् जयतु भारत आहा संस्कृत भाषा यहाँ वैज्ञानिकताम् प्रतिपाद्या भारत यही है अस्माभि संस्कृत अध्ययन है कार्यकर्त्र भी है सर्वेर Samskrtam prati kim karani karaniyamide krtvya bhavanam api jagaritavate sri mte dine shkamat variyaya vyam hardam dhnyvadan samarpaja